श्रीपूर्णस्फुनमृतगवी विपुषालाताक मोक्षचिता प्रपीडित ब्रह्म भावता किंशा बोधधारा विघटन निखिलाकारा स्वच्छ दी कि प्रतिपुन कामया पूर्वाद्युति तनु तरुणाजने वरंबरभूषण भूषणांगम कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति मूर्ति मनोरथुवा भज जानक राय रामचंद्राष रघुनाथ थाय नाथा सीताया पत नम ओ मयातीकम माधवमातीय जगदा मनातीत मोह विनाशं मुनिबंदी जोगिध्येय जोगपिधानम पिपूर्ण वंदे रामं रंगक्रमणी भू पृथ्वी पृथ्वी ृथिवी जृथ्वी भरबा दिवै भर सार्थितिन्मय सृथिवीतलेकुले मया मनुष्यो व्यय निश्चक्र हतराक्षस पुनरगा ब्रह्मश्राम कति पापरां बिदार तम जानकी संभे तो। नारायण नारायण पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद कंद है और सच्चिदानंद कंद ब्रह्म ही राम के रूप में प्रकट है वही राम है वही कृष्ण है वही शिव है आकार अनेक होने से उसमें जो निराकार धातु होती है उसको समझने की जिज्ञासा होती है कुंडल भी हो हाथ भी हो कंगन भी हो कोई कहे ये भी सोना है ये भी सोना है ये भी सोना है तो सोना क्या है ये पहचानने की उत्सुकता होती है और यदि बिल्कुल एक ही आकार निश्चय कर दिया जाए कि यही है यही है या बिल्कुल निराकार कर दिया जाए तो दोनों जी जिज्ञासा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते है। अगर परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके अनेक आकार होने चाहिए केवल निराकारी लोग भी मानते ही हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सके तो, तो मान लेते हैं कि निराकार है जहाँ हमारी नहीं। और केवल एक आकार को ही परमेश्वर मानने वाले जो लोग होते हैं वो भी उसको मान लेते हैं श्रद्धावान हो जाते हैं जो सहस्त्र सहस्त्र आकारों में एक विद्यमान है उसकी खोज होती है इसलिए सनातन धर्म की रीति से वैदिक धर्म की रीति से ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश सूर्य देवी राम कृष्ण अनेक आकारों में परमेश्वर का वर्णन होता है कि इन आकारों में जो एक है उसको पहचाना जा सके बिना आकार का अध्यारोप किए और अपवाद किए जो निर्गुण निर्विशेष निराकार वस्तु है वो समझ में आ ही नहीं सकते है तो सच्चिदानंद घन राम का वर्णन वाल्मीकि रामायण में सत की प्रधानता से है कैसा सत्कर्म करते हैं कैसा सद्भाव है उनमें कैसे कैसे सदगुण हैं प्रश्न ही ये है मूल में वाल्मीकि का इकोन्वस्मिन सांप्रतम लो के गुणवान कष्ट वीरजवान इस समय संसार में सबसे अधिक गुणवान और सबसे अधिक वीरजवान कव है वहां भी अधिकारी श्रोता अधिकारी वत्ता का वर्णन है तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी बागवेदाम्बरमारदम परिपक् नारदम परिपक्च बाल्मीकि मुनिपुंग तपस्वी हैं और वो नारद जी से तपस्वाध्याय निरत नारद जी से प्रश्न करते हैं पूछने वाले तपस्वी हैं, और जिनसे पूछा गया वे केवल तपस्वी नहीं हैं, स्वाध्याय निरत ही हैं और बोल के अपने अनुभव को समझा सकते हैं कोई अनुभवी हो परंतु उसके पास भाषा न हो तो उसका अनुभव भीतर ही रह जाएगा और कोई भाषाविद हो परंतु अनुभवी न हो तो वो कहेगा क्या इसलिए तपस्या और स्वाध्याय दोनों से संपन्न नारद इसके बच्चा हैं और वाल्मीकि प्रश्न करते हैं कि सबसे अधिक गुणवान कौन है सृष्टि में भवभूति ने कहा कि ये सब कवि केवल रामचंद्र का ही गुण वर्णन क्यों करते हैं ये तो कवियों का बड़ा दोष है जो देखो सो राम के गुण का वर्णन करे इसका समाधान किया प्रसन्न राजवन ने कविनाम को दोष स्वसूक्तिम पात्रम रघुतिलकम कलयताम कवीनाम को दोष सतु नाम अवगुण जब सब कवि अपनी सूक्ति के द्वारा राम का ही वर्णन करते हैं तो इसमें कवि का कोई दोष नहीं सतु नाम अवगुण वो तो भगवान रामचंद्र के गुणों का ही अवगुण है कि जो देखो वही वही खींचा जा रहा है श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सत्कर्म सद्भाव सदगुण के एकमात्र आकर खजाने हैं भगवान रामचंद्र यदि कहीं आदर्श किसी भी विषय का आदर्श गुण ना हो तो राम में वो निकले आएगा तो सत्य की प्रधानता से वाल्मीकि रामायण है और चित्त की प्रधानता से जो है, उसको महारामायण कहते हैं उसमें भगवान के ज्ञान स्वरूप का वर्णन और आनंद रामायण के नाम से एक आनंद रामायण प्रसिद्ध है अध्यात्म रामायण में भगवान के सत्कर्म सद्भाव सद्गुण का तो वर्णन नहीं उनके चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप का भी इसमें वर्णन है ये जैसे कोई समन्वयात्मक ग्रंथ हो इस ढंग से है इसमें आनंद लीला भी है चितलीला भी है और सतलीला भी है एक बात ये ग्रंथ में देखने योग्य है कि रावण भी सनत कुमार जी का शिष्य है रावण भी नारद जी का शिष्य है दोनों ने उसको प्रत्यक्ष रूप से नारद को नारद ने और सनत कुमार ने बताया है रावण को कि ये राम भगवान है और तब रावण ने ये निश्चय किया है कि इन्हीं के हाथ से हमको मरना रावण को भी इन लोगों ने अभक्त नहीं छोड़ा है जिसको हम बाहर से रावण देखते हैं उसके भीतर भी भक्ति के बीच विशेमान है जिस समय हम किसी को बुरा देखते हैं उस समय हमारा मन ही बुरा होता है वो बुरा है कि नहीं है ये निश्चय नहीं होता तो श्री रामचरित्र के संबंध में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैंने 18 बार वाल्मीकि रामायण अपने गुरु जी के मुख से श्रवण किया रामचरित्र ये है वो मैं अपने गुरु जी के मुख से मैंने 18 बार वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया और हर बार हमको नए नए अर्थ की प्रतीति हुई भूषण नाम की टीका है वाल्मीकि रामायण पर उसमें उसका संग्रह किया हुआ है कि वे अठारह हर्त क्या है तो राम ही परम तत्व हैं वेदांत में जिसको ब्रह्म के रूप में वर्णन किया जाता है वो ब्रह्म साक्षात राम है और सीताराम अभिन्न तत्व है राम से सीता अभिन्न है सीता से राम अभिन्न है सीता जीव नहीं है और भरत जी भक्त रूप हैं शत्रुघ्न जी दासानुदास हैं और लक्ष्मण जी नित्य सहचारी भगवान श्री राम के हैं और हनुमान जी तो जो राम राम करने वाला है चाहे वो उनसे कहे कि न कहे उसकी भलाई करने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं तो रामचरित्र के 18 अभिप्राय उसमें आध्यात्मिक आधिदैविक सभी प्रकार के अभिप्राय हैं और 18 बार सुनकर के श्री रामानुजाचार्य ने उसको ग्रहण किया तो अब श्री राम का वर्णन करना हो ये अध्यात्म रामायण है तो रामायण माने होता है राम का घर आयन माने घर रामचरित्र मानस होता है रामचरित्र का उद्गम मानसरोवर से कथारूपी नदी निकलती है चली सुभद कविता सरिता सौ वो रामचरित्र का जल वहाँ से रामचरित्राम कविता रूप सरिता में बहता है और वो सरिता कहाँ से निकलती है कि जैसे मानसरोवर से गंगा जी निकलती हैं सरू निकलती हैं ब्रह्मपुत्र निकलती हैं सिद्ध निकलती सिंधु निकलती है ये सब नदियाँ जैसे मानसरोवर से निकलती हैं वैसे ये मानस से राम कथा निकलती है तो मानस शब्द का जो अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखा है वही अर्थ ये मूल में अध्यात्म है गोस्वामी जी ने सबसे अधिक अगर किसी रामायण से लिया है तो वो अध्यात्म रामायण से लिया है अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है हमारे शरीर के भीतर हमारे मन में हमारे मन में जो राम का रूप है वो हम इस ग्रंथ में विराजमान कर रहे हैं रामचरितमानस और ये है अध्यात्म रामायण अध्यात्म रामायण माने हमारे हृदय में अंतरात्मा के रूप में अंतर के रूप में विराजमान जो राम उनका चरित्र अब पहले इसकी वंदना करते हैं यह पृथ्वी भर वारणा दिग्विजयी सम्प्रार्थित चिन्मय श्री राम चिन्मय हैं उनमें आकार तो है परंतु जड़ता नहीं है हम लोगों के आकार होता है इसमें जड़ता होती है मिट्टी पानी आग से बना हुआ होता है परंतु जो ध्येय मूर्ति होती है जो राम का स्वरूप होता है वो पांच भौतिक पृथ्वी आदि से बना हुआ नहीं होता चिन्मय होता है आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि बृहद ब्रह्म संहिता में कहा भगवान का जो स्वरूप है उनका हाथ काहे काका आनंद का उनका पांव काहे काका आनंद का उनका मुख कहे का आनंद का उनका पेट किससे बना का आनंद से बना आनंद का मुंह आनंद का पेट आनंद का हाथ, आनंद का पांव, आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गया है जो आनंदमय है वो चिन्मय है जो चिन्मय है सो आनंदमय है वहाँ संसार के दुख दारिद्र्य कभी स्पर्श नहीं करते देवताओं ने प्रार्थना की प्रार्थिता देवताओं ने प्रार्थना की पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह पृथ्वी भर बाराय दिविजयी सम्प्रार्थित जन्मया <coughs> देवताओं ने प्रार्थना की क्यों प्रार्थना की तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ये शरीर का शरीर के संबंधियों का सारे संसार का जो अपने ऊपर भार है जब तक मन और इंद्रिय इसमें रमते रहते हैं इनको अच्छा समझते हैं तब तक प्रिय तो ठीक है परंतु जब ये ख्याल होता है कि चारों ओर दुख ही दुख अनित्य ही अनित्य चारों ओर छाया हुआ है जड़ता ही जड़ता चारों ओर छाई हुई है तो ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब आप अंतर्यामी निराकार रूप से छिप के मत आओ आओ हमारे जीवन में प्रकट हो असल में उस परमेश्वर को जो छिपा हुआ है उसको इस व्यक्तिगत जीवन में इस समस्ती जीवन में इस बाह्य जीवन में इस व्यावहारिक जीवन में परमार्थ परमेश्वर को प्रकट करने के लिए देवतालोग प्रार्थना करते हैं अब वे पृथ्वी में प्रकट होते हैं पृथ्वी में कहा उन्हें रविकुल में संजात पृथ्वी तले रवि माया मनुष्यो व्यय भगवान पृथ्वी में प्रकट होते हैं और पृथ्वी में सूज बंश ये भगवान के प्रकट होने के भी दो वंश होते हैं एक चंद्र वंश और एक सूर्य वंश तो जो कर्म और ज्ञान प्रधान होता है वो सूर्य के प्रखर प्रकाश में आता है और जो भक्ति प्रेम आनंद प्रधान होता है तो वो चंद्र वंश चंद्र में आह्लाद वंश में वो प्रकट होता है ये असल में मनुष्य नहीं है ये मनुष्य तो एक इनकी कृपा का रूप है माया माने कृपा माया को तो माया दम्भे कृपायांश दंभ को भी माया कहते हैं और कृपा को भी माया कहते हैं तो माया मनुष्य का अर्थ है कृपया मनुष्य माया मनुष्य जीवों को देखकर कर कि ये बिचारे हैं तो हमारे अंश परंतु अत्यंत दुखी हो रहे हैं संसार में इनका दुख निवारण करने के लिए झट ये कृपा परबस होकर के मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं ये मत समझना कि जैसे सबका जन्म होता है वैसे इनका जन्म होता है ये अव्यय है अव्यय है माने अविनाशी हैं निश्चक्रम हतराक्ष पुनर्गा ब्रह्मत्व आदि स्थिर और भगवान चक्र के द्वारा चक्र के द्वारा शत्रुओं का वध करते हैं चक्र के द्वारा शत्रु का वध करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ये काल चक्र घूमता रहता है ये तो भगवान के हाथ का खिलौना है और समय में काल में ऐसा कोई नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो जाए भगवान श्री रामचंद्र ने चक्र का प्रयोग नहीं किया निश्चक्रम हतरा चक्र का प्रयोग अपने हाथ में चक्र घुमा करके किसी पर नहीं चलाया चक्र से मृत्यु तो स्वाभाविक मृत्यु है और वहां तो मुक्ति ही मुक्ति है परंतु इन्होंने बिना चक्र हाथ में लिए राक्षसों का हनन किया और फिर अपने ब्रह्मत, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए इसी से माया मनुष्य कृपा मनुष्य कहते हैं यह है साक्षात ब्रह्म ही और स्थिर कीर्ति की स्थापना की जिसको गा गाकर लोग पार पाते हैं पापों को नाश करने वाली है और ऐसी कीर्ति की स्थापना करके भगवान दिखें कि न दिखें भगवान दिखें कि न दिखें इसका कुछ मतलब नहीं है मतलब तो इतना ही है कि उनकी कीर्ति है कि नहीं तुम्हारे मन में उनकी कीर्ति है वचन में कीर्ति है बुद्धि में कीर्ति है तुम्हारे पास पड़ोस में उनकी कीर्ति है तो ये जो भगवान की कीर्ति है यही सारे पापों को नष्ट कर देती है ये जो भगवान की कीर्ति है यही सारे पापों को नष्ट कर देती है ऐसे जान की जान भगवान श्रीरामचंद्र को हम भजन करते हैं विश्वद्भवस्थि लयादिषु हेतुक मयाश्रय विगत मयमचि मूर्ति आनंद सांद्रमलबोध रूपम सीतापतिम विदितमहम नमा अवर ईश्वर का जब वर्णन होता है तो वो सृष्टि से असंग है और अलग है इस ढंग से वर्णन नहीं होता सृष्टि के साथ उसका संबंध होना चाहिए कण कण से जर्रे जर्रे से उसका रिश्ता होना चाहिए जीव जीव उसके अंश हैं और ये कण कण के रूप में भी वही प्रकट है जीव और जगत ईश्वर ने बना दिया और फिर ये नष्ट हो गए ना ये कभी ईश्वर थे ना हैं ना होंगे तो ईश्वर के साथ यदि संबंध नहीं है तो जीव कुछ नहीं है कुछ है और ईश्वर के साथ संबंध नहीं है तो ये जगत भी कुछ नहीं है कुछ है तो भले आकार का वजन न होता हो उसकी उम्र भी न होती हो और उसमें लंबाई चौड़ाई भी कुछ वस्तु न होती हो कल्पित ही होती हो परंतु ये जितना भी जगत का आकार है लंबाई चौड़ाई है इसकी उम्र है इसका स्वरूप है वजन है ये सब का सब असल में परमेश्वर से ही है तो ये हमारे वैदिक धर्म की विशेषता है अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में परमेश्वर को मानते हैं ये और किसी धर्म में नहीं है ना इस्लाम में है ना खिस्ट धर्म में है किसी भी न जैन में है ना बौद्ध में है कि संपूर्ण जगत के मसाला भी वही है और बनाने वाले भी वही हैं कुम्हार भी वही और माटी भी वही ये संसार ये ब्रह्मांड ऐसा गढ़ा है जिसके माटी भी वही और कुम्हार भी वही माने खुद कुम्हार ही माटी के रूप में ये जगत बन रहा है तो संपूर्ण जगत के क्षण क्षण से कण कण से परमेश्वर का संबंध बना हुआ है कभी टूटता ही नहीं है इसी से हमारे वेदांतियों की यह प्रतिज्ञा है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है यदि परमेश्वर को समझ लो तो सबको समझ लोगे तो ये जो वैदिक धर्म की विशेषता है वो और कहीं नहीं है तो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आदि में जो एक हेतु है मान ये नहीं कि पैदा करने वाला और और स्थापना करने वाला और और विलीन करने वाला और ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई भेद नहीं है हेतु और एकम उपादान कारण और निमित्त कारण का भी कोई भेद नहीं है और ये जितनी अनेकता की माया दिख रही है इसके आश्रय वही हैं विगत माया उनमें कोई माया नहीं है उनकी मूर्ति अचिंत्य है आनंद सान्द्र ममलम निज बोध रूपम आनंद सान्द्र ममलम निज बोध रूपम घनी भूत आनंद है जैसे बादल है वो जल का ही सांद्र घनी भूत मूर्ति है इसी प्रकार परमेश्वर क्या है ये रामचंद्र क्या है कबस कब आनंद ही बाहर आनंद ही भीतर आनंद ही दाहिने आनंद ही बाएं आनंद ही ऊपर आनंद ही नीचे आनंद ही जैसे घना हो करके जम करके ठोस होकर के आनंद ही रामचंद्र के रूप में प्रकट हुआ है उनमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है न कर्म मल है न माया मल है न मल है जीव अपने को जब कर्म का कर्ता मानता है तब वो कर्म के मल से आबद्ध हो जाता है और जब वेदशास्त्र पुराण सुन के अपने को अकर्ता मान के बैठता है तब वो माया मल से आबद्ध होता है और ज्ञान होने पर भी स्वतंत्र नहीं और स्वतंत्र रहने पर भी ज्ञान नहीं तो ये बड़ा सूक्ष्म मल आणव मल देह में देह को ब्रह्म समझाने वाला ये मल ये ब्रह्म से एक नहीं होने देता है तो ये तीनों प्रकार का मल है का हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया अब हम स्वतंत्र हो गए जो चाहे सो करें तो बोले ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो मल है का अच्छा जी हम ब्रह्म ब्रह्म नहीं जानते हैं हमको तो जो मौज आएगी सो करेंगे तो ये भी मन की मलिनता है और चाहे कुछ भी होता रहे हम तो अकरता है ये भी मलिनता है और हमने ये किया हमने ये किया हमने ये किया अपने ऊपर कर्तृत्व को आरोपित करना मल है अपने को अकर्ता मान बैठना का ये भी मल है और बिना ज्ञान के अपने को स्वतंत्र मानना ये भी मल है और ज्ञान होने पर भी ज्ञान होने पर भी पशुत्व की निवृत्ति ना होना का ये भी मल है तो ये भगवान जो है सर्वथा निर्मल हैं इनमें किसी भी प्रकार का जैसा मल जगत में होता है या जीव में होता है वो नहीं है ये निज बोध स्वरूप है और सीतापति हैं सीतापतिम विम अहम नमामि एक भगवान लक्ष्मी के पक्ष में होते हैं और एक पृथ्वी के पक्ष में इस अवतार में आप लोग विवाह करके देख लें तो लक्ष्मीपति भी भगवान है और पृथ्वीपति भी भगवान है जैसे राजा लोग कहते हैं हम भूपति हैं हम पृथ्वीपति हैं तो वो गलत है आ, कोई व्यापारी सेठ लोग बोलते हैं हम लक्ष्मी पति हैं तो वो भी गलत है लक्ष्मी के एकमात्र पति परमेश्वर हैं। जब जीव अपने को लक्ष्मी का पति मानेगा तो उसके द्वारा ऐसा अपराध होगा कि भगवान के सामने जब ले जाके खड़ा किया जाएगा और भगवान देखेंगे क्यों भाई तुमने अपने को हमारी पत्नी का पति कहा था तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। न पति के पास और न पृथ्वीपति के पास तो रामचंद्र भगवान जब पृथ्वी पर विचरण करके आते हैं तो पृथ्वी ही अपना एक अंश अपना सार सर्वस्व सीता के रूप में उनके भोग के लिए अर्पण करते हैं। पृथ्वी पक्ष में जब भगवान आते हैं तो ये पृथ्वी का सार सर्वस्व है सीता और जब लक्ष्मीपति के रूप में आते हैं तो लक्ष्मी का सार सर्वस्व है रुक्मिणी वो स्वर्ण वो स्वर्णमयी है स्वर्ण लक्ष्मी है श्री कृष्ण का विवाह स्वर्ण लक्ष्मी से होता है और श्री रामचंद्र का विवाह कृषि लक्ष्मी से होता है कृषि लक्ष्मी से ये राजा होके अन्न बढ़े देश में इसकी व्यवस्था करते हैं और असुरों का नाश हो और वो देखो ग्वाले के घर में प्रकट होके और द्वारका बसाते हैं और सोने की नगरी सोने की नगरी द्वारका बसाते हैं तो स्वर्ण लक्ष्मी और कृषि लक्ष्मी दोनों के समन्वय के रूप में ये भगवान का कृष्ण और राम अवतार है तो ये सीतापति हैं और इनको दुनिया का सब जगत का आत्मा का परमात्मा का ईश्वर का सब राज मालूम है उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं पठंती जय नित्य मनन्यासा श्रृणवंति चाध्यात्मिक संगीतम शुभम रामायणम सर्वपुराण सम्मतम निर्भूत बाबा हरिमेव या जो अपने मन को पूरी तरह से लगा के प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पाठ करते हैं या सुनते हैं ये अध्यात्म रामायण अध्यात्म संगीत रामायण संपूर्ण पुराण सम्मत है पुराण सम्मत का होता है पुराण माने सुख सुखास से माने जैसा किसी से सुना वैसा बोल दे पुराण देवता की मूर्ति है सुकमुख तोता तोता जैसे बोलता है सुनी सुनाई हुई बात नई गढ़ के नहीं बोलता है बिल्कुल पुरानी बात बोलता है और इतिहास को बोलते हैं इतिहास की देवता सुकरमुखी होती है सुकरमुखी हो जैसे सुअर धरती में गड़ी हुई चीज को अपने मुंह से खोदता हुआ निकालता हुआ दिखाता हुआ चलता है इतिहास देवता सुकर है और पुराण देवता सुखमुखी है ऐसा अपने प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसंधान करके अमुक काल में क्या हुआ किस स्थान में क्या हुआ इसका इसकी जिम्मेवारी तो जो भूगर्भ शास्त्री है और आ, वो सुकर मुखी जिनकी विद्या है आ, उन लोगों के जिम्मे छोड़ दिया जाए करो बाबा आहा। ये तो इसी समय जो राम का स्वरूप है उसका चिंतन करके स्मरण करके आनंद करके श्रवण करके का उसका आनंद लेने के लिए है सर्व पुराण सम सम्मतम ये कहां से कहा हमने अपने पिताजी से सुनी और पिताजी ने कहां सुना कहां सुना कि पितामह से हमारे सुन लिया था और पितामह ने कहां से सुना कि प्रपितामह से सुन लिया तो ये जो परंपरा से रामचरित्र हम श्रवण करते आए हैं वो ये वो रामचरित्र है और ये हमारे हृदय को ही रामचंद्र से भरने वाला है और इसके श्रवण से इसके श्रवण से क्या होता है कर देखो मैं मेरा तू तेरा दुनिया में ये वो ऐसा जो सोचते रहते हैं ये सारे पाप ताप मिट जाते हैं और स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है तो अध्यात्म रामायण में वित्यम पटेद जदिच्छेद भवबंध मुक्तिम गवाम सहस्रायुत कूटिदान फलम लभेद जहा श्रृणु याद स नित्यम इसलिए अध्यात्म रामायण का ही हमेशा पाठ और श्रवण करना चाहिए यदि आप संसार के बंधन से मुक्ति चाहते हैं असल में संसार में आदमी इतना बध गया है और उसमें रहते रहते इतना उसका अभ्यासी हो गया है कि उसको बंधन भी बंधन नहीं मालूम पड़ता है और बंधन से छूटने का कभी प्रयास नहीं करता है कभी कभी तो ऐसा अभ्यास हो जाता है एक बार किसी के यहाँ पिजड़े में पक्षी रखते हुए थे बहुत दिनों से उनको खाना पीना वहीं मिलता था उसी में रहते थे, थे तो कोई साधु आए उनके यहाँ उन्होंने कहा कि क्या पक्षियों को पिंजड़े में जेल में कैद करके रखा है इनको छोड़ दो तो उन्होंने खोल दिए पिंजड़े खोल दिए और थोड़ी देर के लिए निकल निकल के वो पक्षी उड़ते रहे लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अपने ही आके अपने आप ही आके उसमें बैठने लगे क्योंकि उनको पिंजड़े में रहने का ऐसा अभ्यास पड़ गया कि जो आकाश का उन्मुक्त जीवन है का उस जीवन की आदत छूट गई तो ये जो संसारी जीव हैं, ये असल में उस देश के निवासी हैं, जहाँ परमात्मा में विचरण किया जाता है जीव के रहने की जगह परमात्मा है ये जीव परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए है ये परमेश्वर का स्पर्श करने के लिए है ये परमेश्वर का रूप निहारने के लिए है ये परमेश्वर का स्वाद लेने के लिए है ये परमेश्वर की गंध सूंघने के लिए है लेकिन ऐसी गंदी जगह में ये फंस गया कि वो सब तो भूल गया और इसी में इसी में इसको मजा आने लगा तो यदि इस भाव बंधन से मुक्ति चाहते हैं तो ये संस्कार तो डालिए कि परमेश्वर कैसा होता है और उसके यहाँ क्या आनंद है क्या लीला है जो नित्य इस रामायण का श्रवण करे उसको लाखों करोड़ों गोदान करने का जो फल है वो तत्काल होता है गवाम सहस्रायुत कोटिदानात फलम लभेद जहा श्रणुआयात स नित्यम यह नित्यम श्रणुयात स गवाम सहस्रायुत कोटिदानाथ फलम अधिकम फलम लभ उसको उससे भी अधिक फल की प्राप्ति होती है तो ये असल में इसकी महिमा ये है कि जितने स्मार्ट धर्म है वो जीव के द्वारा किए जाते हैं जीव दान करेगा जीव जंग करेगा जीव व्रत करेगा अपने पौर उससे करेगा और पौर उससे अपूर्व उत्पन्न होगा अंतकरण में और उसका फल मिलेगा परंतु ये उसमें भगवान नहीं है और ये जो धर्म है श्रवण का धर्म इसमें एक एक शब्द के ऊपर चढ़ कर के भगवान अपने कान में अपने हृदय में प्रवेश करते हैं। तो जीव के पौरुष से पाप की निवृत्ति होए और वो बंधन से छूट है ये दूसरी बात है और स्वयं भगवान ही विमान पर चढ़ के और उसके हृदय में आ जाए शब्द के विमान पर चढ़ के गरुड़ के विमान पर चढ़ के और हृदय में आ जाएं और वहाँ से सारे पाप साफ दूर कर रहे ये दूसरी बात है तो भगवान के द्वारा जो अनुष्ठेय धर्म है माने स्वयं भगवान जो नाम के रूप में रूप के रूप में कथा के रूप में आके मनुष्य का कल्याण करते हैं वो भागवत धर्म के नाम रूप में है और जो जीव अपने पौरूष से धर्म करता है वो जीव धर्म होता है तो जीव के द्वारा किया हुआ चाहे कितना भी बड़ा धर्म होगा उसकी एक मात्रा होगी और स्वयं भगवान के हृदय में आविर्भाव से जो धर्म होगा वो तो धर्म भी अव्यय होगा अविनाशी होगा पुरारी गिरी संभूता श्री राम नव संगता अध्यात्म राम गंगे यम पुनाति भुवन त्रयम एक गंगा अध्यात्म राम गंगा है तो गंगा जी तो पर्वत से निकलती है ये कहाँ से निकली है कि ये शंकर रूपी पर्वत से निकली है तो अच्छा वो गंगा तो जाके समुद्र में लीन होते हैं है का ये गंगा श्री राम रूपी समुद्र में जाकर के लीन होती है तो शंकर रूपी पर्वत से निकली और श्री राम रूपी समुद्र में जा करके मिली ये अध्यात्म राम की कथा रूपी जो गंगा है वो तीनों लोक को पवित्र करती है पुनाति भुवन कदाचित रिशत विमले मन पीठे संविष्ट ध्यान निष्ठम त्रिनयन मयित सिद्ध संगई देवी वाक संस्था गिरीवर तनया पार्वती भक्ति नम्रा प्राहेदम देवीत सकल मलहरं बाख्यमानंदम कहते हैं की कैलाश पर्वत की बात है एक दिन कैलाश के ऊपर जो बड़ा चमाचम चमाचम सैकड़ो सूर्य के समान चमक रहा उसमें बड़ा सुंदर विमल मंदिर उसमें रत्नों का पीठ रत्नों की चौकी रत्नों का सिंघासन उस पर बैठ करके त्रिनयन शंकर भगवान निर्भय ध्यान कर रहे थे और बड़े बड़े विद्वान सिद्ध उनकी सेवा कर रहे थे उनकी बाएं बाएं अंक में देवी बामा अंक संस्था गिरवर तनया ये सदगुरु का स्वरूप है सशक्तिक सदगुरु सशक्तिक होता है क्योंकि उसकी उसकी शक्ति से ही मनुष्य का कल्याण होता है तो ये शिव जो है उनके बाएं अंक में देवी बैठी हुई हैं गिरिवरत नया शंकर तो साक्षात शुद्ध चैतन्य ही है और गिरिवर जड़ सृष्टि है जड़ पर्वत है जनता का पर्वत है उसमें सारभूत जो चेतना है शक्ति है देवी है वो भगवान शंकर के सामने भक्ति नम्र होकर उपस्थित है और उसमें आनंद कंद परमेश्वर भगवान शंकर से ये प्रश्न की आप क्योंकि वे सारे पाप ताप को दूर करने वाले हैं नमो सुते देव जगन सर्वामृक् परमेश तत्व पुरुषोत्तम सेनातनमसी गोप्यं जनन्च्य वदंति भक्स सुमहादप्यहोहम तवदेव भक्ता प्रियम बदजत् पृष्ठ ज्ञान सभी ज्ञान मथाभक्ति वैराग्य युग मृत विभा स्वतः जाना्यहम जोषित यहाँ तर हे जगन्नीवास तुम्हें नमस्कार है हे सर्वात्मशी प्रभु तुम्हें नमस्कार है तुम परमेश्वर हो मैं पुरुषोत्तम का सनातन तत्व तुमसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि तुम स्वयं सनातन हो परमेश्वर का तत्व गोपनीय होता है और वो दूसरे को सिवाय अपने अनुरक्त भक्त के दूसरे को बताने योग्य नहीं होता है बड़े बड़े महानुभाव भक्त महानुभाव महापुरुष अपने भक्तों को ही उसका वर्णन करते हैं तो मैं भी आप भक्त हूँ और आप प्रिया हूँ और तुम मेरे प्यारे हो इसलिए जो मैंने पूछा है वो आप हमको बताइए ज्ञानम सभी ज्ञान मथानुभक्ति वहीग्य दुख संख्य ज्ञान क्या होता है विज्ञान क्या होता है वैराग्य क्या होता है और भक्ति क्या होती है और खूब स्पष्ट मालूम पड़े और शब्द भी थोड़े हों और साथ साथ समझ में आ जाए और मैं स्त्री हूं तब भी मैं उसको समझ जाऊं तुम्हारी बात हमारी समझ में आवे इस ढंग से आप हमको सुनाइये जिससे हम इस संसार सागर से पार हो जाएं जथा तथा ब्रूही तरंती जैनो पृचामी चान्य परम रहस्यम असल में भूलने का अभिप्राय ही होता है कि ये कहे और दूसरा समझे अगर दूसरे की समझ में ना आता होए तो बोलना व्यर्थ फिर बोले हम अपने मन मन में आ, सोचते रहते गुनगुनाते रहते बोल के सुनाया क्यों बोल के सुनाया तो इसीलिए ना कि दूसरे की समझ में आ जाए तो ये आप ज्ञान ऐसा हमको सुनाइए जिससे हम समझ जाए पर छपरम रहस्यम तदे वचाग्रे बदपारी हो जा, श्री रामचंद्रे चंद्रे लोक सारे भक्तिर दृढ़ा नऊ भवती प्रसिद्धा मैंने सुना है कि श्री रामचंद्र के प्रति जो कि संपूर्ण लोक के सार सार हैं उनके प्रति जो भक्ति है वो नाव के रूप में भवसागर से पार कर देती है ये बात प्रसिद्ध है तो मैं ये रहस्य की बात आपसे पूछते पूछती हूँ और आप कृपा करके मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए ये अध्यात्म रामायण में दो अध्याय एक तो पहला ही राम हृदय और, और उत्तर कांड में रामगीता ये दोनों वेदांत का सार है क्योंकि अपना जो धर्म है वो केवल कहानी कथा पर आश्रित नहीं है ये मैथालोजी जिसको लोग बोलते हैं ना वो चीज नहीं है इसके भीतर एक अनुभूति है एक दर्शन है एक संपुष्टि है और दर्शन के बिना जो धर्म होगा वो तो टिकाऊ नहीं होगा वो तो केवल अनजान लोगों के लिए ही अनजान लो। लोगों के लिए ही होगा उसमें विद्वानों की या गंभीर तो चिंतकों की रुचि नहीं हो सकती और जिसमें गंभीर चिंतकों की रुचि नहीं होगी जिसमें विद्वानों की रुचि नहीं होगी वो तो एक बार उसकी हंसी उड़ावेंगे एक बार खंडन करेंगे और फिर दूसरे लोग उसमें आस्था छोड़ बैठेंगे श्रद्धा छोड़ बैठेंगे इसलिए ये केवल कहानी कथाओं के संग्रह के रूप में जैसे दूसरे मजहब है वैसे ये कहानी और कथा का संग्रह नहीं है ये तो एक बहुत बड़ा दर्शन है तो ये राम हृदय के रूप में अध्यात्म रामायण का बालकांड का ये पहला हिस्सा और राम गीता के रूप में उत्तरकांड का वो पांचवा पांचवा अध्याय ऐसा अद्भुत है इसमें कि इसमें प्रायः वेदांत का सारा ही सिद्धांत आ जाता है तो बोले बिना भक्ति के बिना भक्ति के संसार सागर से सींचना नहीं होता भक्ति प्रसिद्धा भवोक्षणाय नान्य तथा